महाभारत शांति पर्व चिंशदीक शतमोध्याय व्यास जी का अपने शिष्यों को भगवान द्वारा ब्रह्मादि देवताओं से कहे हुए प्रवित्ति और रूप धर्म के उद्देश्य का रहस्य बताना सौन उवाच कथम स भगवान देव यभु सततम वेद वेदांग सौनक जी ने कहा सूत नंदन वे प्रभावशाली वेद वेद्य भगवान नारायण देव यज्ञों में प्रथम भाग ग्रहण करने वाले माने गए हैं तथा वे ही वेदों और वेदांगों के ज्ञाता परमेश्वर नित्य निरंतर यज्ञधारी अर्थात यज्ञकर्ता भी बताए गए हैं एक ही भगवान में यज्ञों के कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों कैसे संभवते हैं निवृत्तम चासितो धर्मम क्षमे भागवत प्रभु निवृत्ति धर्म विदधे ताए भगवान प्रभु सबके स्वामी क्षमाशील भगवान नारायण स्वयं तो निवृत्ति धर्म में ही स्थित हैं और उन्हीं सर्वशक्तिमान भगवान ने निवृत्ति धर्मों का विधान किया है कथम प्रवृत्ति धर्मेश कथम नृवत् धर्माच कृता व्यावृत बुद्धय इस प्रकार निवृत्ति धर्मावलंबी होते हुए भी उन्होंने देवताओं को प्रवृत्ति धर्मों में अर्थात जग जाति कर्मों में भाग लेने का अधिकार क्यों बनाया तथा तो क्यों बनाया तथा ऋषि मुनियों को विषयों से विरक्त बुद्धि और निवृत्ति धर्म छिंदुज सनातनम दया नारायण कथा श्रुधा भई धर्म संहिता सूत नंदन यह गुण संदेह हमारे मन में सदा उठता रहता है आप इसका निवारण कीजिए क्योंकि आपने भगवान नारायण की बहुत सी धर्म संगत कथाएं सुन रखी है सूत पुत्र ने कहा मुनिश्रेष्ठ सोनक राजा जन्मेजय ने बुद्धिमान व्यास जी के शिष्य वैश्वान जी के सम्मुख जो प्रश्न उपस्थित किया था उस पुराण प्रोक्त विषय का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ शुवा महात्म में तेनात्म जन्मेजयो महाप्राज्यो वय सम्पायनम अब्रवीण परम बुद्धिमान जन्मे ने समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप इन परमात्मा नारायण देव का महात्मा सुनकर उनसे इस प्रकार कहा जन्मे जय उच इमें सब्रह्म कालोका ससुरासुर मानवा क्रियास्वभ्युदयोक्तासु सत्ता दृश्य सर्वश जन्मे जय भोले मुने ब्रह्मा देवगण असुरगण तथा मनुष्यों सहित ये समस्त लोक लौकिक अभ्युदय के लिए बताए गए कर्मों में ही आसक्त देखे जाते हैं मोक्षोक स्वया ब्रम्ण निर्वाणम परम सुखम ये तो मुक्ता पुण्य पापर्जिता देव प्रवती है, है सुश्र ब्रह्मण परंतु आपने मोक्ष को परम शांति एवं परम सुख स्वरूप बताया है जो मुक्त होते हैं वे पुण्य और पाप से रहित हो किरणों से प्रकाशित होने वाले भगवान नारायण देव में प्रवेश करते हैं यह बात मैंने सुन रखी है देवता भवन। सनातन मोक्ष धर्म अत्यंत दुष्कर जान पड़ता है जिसे छोड़कर सब देवता हव्य और कव्यों के भोक्ता बन गए हैं कि ब्रह्मा चुद्रश्च्रच बल भेद प्रभु सूर्यस्तारापोवायु आकाशम जगति नी आत्मा परत आता मगम ध्रुवम अक्षरम अभ्ययम् इसके सिवा ब्रह्म रुद्र और बलासुर का वध करने वाले सामर्थ्यशाली इंद्र एवं सूर्य तारापति चंद्रमा वायु अग्नि वरुण आकाश पृथ्वी तथा जो अवशिष्ट देवता बताए गए हैं वे सब क्या परमात्मा के रचे हुए अपने मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं जिससे कि निश्चल छून्य एवं अविनाशी मार्ग का आश्रय नहीं लेते हैं स्मृत काल परिमाणम प्रवृत्तिम ये समस्ता दो सहकाल परिमाणे महाने सक्रिया बता जो लोग नियत काल तक प्राप्त होने वाले स्वर्गारी फलों को लक्ष्य करके प्रवृत्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं उन कर्मप्रायण पुरुषों के लिए यही सबसे बड़ा दोष है कि वे काल की सीमा में आबद्ध रह कर ही कर्म का फल भोग करते हैं संशय इवासना विप्रवर यह संशय मेरे हृदय में काटे के समान चुभता है आप इतिहास सुनाकर मेरे संदेह का निवारण करें मेरे मन में इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्कंठा हो रही है कथम भाग हरा प्रोक्ता देवता कृतसो द्विज किमर्थाध्वरे ब्रह्मण नि त्रिध्व कसह विश्रेष्ठ देवताओं को यज्ञों में भाग लेने का अधिकारी क्यों बताया गया है ब्रह्मन् स्वर्गलोक में निवास करने वाले देवताओं की ही यज्ञ में किसलिए पूजा की जाती है ये चागम प्रगृंते ये सुज सतम तेजंतो महायज्ञ ही कश्य भागम ब्राह्मण सिरोमणे जो यज्ञों में भाग ग्रहण करते हैं वे देवता जब स्वयं महायज्ञों का अनुष्ठान करते हैं तब किसको भाग समर्पित करते हैं वे सम्पावाच अहो गूढ़ प्रश्न तया पृष्टो जनेश्वर नप्त तपसा शे ना वेदि तथा ना, ना पुराण विदाच व्याहर तुमंजा वह सम्पायन जी ने कहा जनेश्वर तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न उपस्थित किया है जिसने तपस्या नहीं की है तथा जो वेदों और पुराणों का विद्वान नहीं है वह मनुष्य अनायास ऐसा प्रश्न नहीं कर सकता अंतते ते कथे श्यामी जन्मे पृष्ठ पुरा गुरु कृष्णद्वैपायनो व्यासो वेद व्यासो अब मैं प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ पूर्व काल में मेरे पूछने पर वेदों का विस्तार करने वाले गुरुदेव महर्षि श्री कृष्णद्वैपायन व्यास ने जो कुछ बताया था वही मैं तुमसे कहूँगा सुमंतु जयमिनेश्च पैल स्व्रत अहम चतुर्थ शिष्य हो वही पंचमश सुमंतु जयमिनु दृढ़ता पूर्वक जयमिनी पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले पैल इन तीन के सिवा व्यास जी का चौथा शिष्य मैं हूँ और पाँचवें शिष्य उनके पुत्र सुखदेव माने गए हैं एतान सामगतान सर्वान् पंच शिष्या शौचाचारयुक्ता जित क्रोधांजतेन्द्रिया वेदानध्यापयास महाभारत पंचमा ये पांचो शिष्य इंद्रिय दमन एवं मनो निग्रह से संपन्न शौच तथा सदाचार से संयुक्त क्रोध शून्य और जितेन्द्रिय है अपने सेवा में आए हुए इन सभी शिष्यों को व्यास जी ने चारों वेदों तथा पाँचवें वेद महाभारत का अध्ययन कराया मेरौ गिर रम्य सिद्ध चारण सीबितेद कदाचि संशयोत ये सैस्तया पृष्ठ तेनाम ते प्रकृति ततः मैं चापी तवाख्येयो भारत सिद्धों और चारणों से सेवित गिर मेहरु के नमड़ीय शिखर पर वेदाभ्यास करते हुए हम सब शिष्यों के मन में किसी समय यही संदेह उत्पन्न हुआ जैसे आज तुमने पूछा है भारत व्यास जी ने हम शिष्यों को जो उत्तर दिया उसे मैंने भी उन्हीं के मुख से सुना था वही आज तुम्हें भी बताता बताना है शिष्याणाम वचनम श्रुवा सर्वज्ञानु पराशर सुत श्रीमान्यासोवाक्य मथा भ्रवी अपने शिष्यों का संशय युक्त वचन सुनकर सबके अज्ञान का निवारण करने वाले पराशर नंदन श्रीमान भाज्य ने यह बात कही मया ही सोमह तप्तम तपह परम दारुणम भूतम भव्यम भविष्यम चलीया साधु पुरुषों में श्रेष्ठ शिष्यगण एक समय की बात है कि मैंने भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर और बड़ी भारी तपस्या की तस् मेंपसो निगृहते ध्रिय नारायण प्रसाद क्षीरोधस्कूलता तय कालिद ज्ञान प्रादुर्भूत यथे तथि यथान्याक्षे संशय जब मैं इंद्रियों को वश में करके अपनी तपस्या पूर्ण कर चुका तब भगवान नारायण की कृपा प्रसाद से क्षीर सागर के तट पर मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ये तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त हुआ अतः मैं तुम्हारे संदेह के निवारण के लिए उत्तम एवं न्यायोचित बात कहूँगा तुम लोग ध्यान देकर सुनो यथावृत्तम कल्पात दृष्टम्ञान चक्षुषा सा। परमात्मे साख्योग महापुरुष संज्ञा स लभते स्वे स्वेन कर्मणा तस्मा प्रसूतम व्यक्त प्रधानम तम विदुर्बुदा कल्पके आदि में जैसा वृत्तांत घटित हुआ था और जिसे मैंने ज्ञान दृष्टि से देखा था वह सब बता रहा हूँ सांख्य और योग के विद्वान जिन्हें परमात्मा कहते हैं वे ही अपने कर्म के प्रभाव से महापुरुष नाम धारण करते हैं उन्हीं से अभ्यक्त की उत्पत्ति हुई है अव्यक्ता व्यक्तमुत्पन्न लोक श्रेष्ठ अर्थी स्वराथ अनुद्धो ही लोकेशु महानात्मे कथ्यते जगत की सृष्टि के लिए उन्हें महापुरुष और अभ्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति हुई जिसे संपूर्ण लोकों में अनुरुद्ध एवं महान आत्मा कहते हैं यो सौ व्यक्त आपन्नो निर्मे च पितामह सोहंकार प्रोक्त सर्वतेजोमयो व्यक्त भाव को प्राप्त हुए उन्हीं अनुरुद्ध ने पितामह ब्रह्मा की सृष्टि की वे ब्रह्मा सम्पूर्ण तेजोमय है और उन्हीं को समृष्टि अहंकार कहा गया है पृथ्वी वायु पृथ्वीवायुराकाशम आोते पंचम अहंकार प्रसूता महाभूता पंच धाम पृथ्वी वायु आकाश जल और तेज ये पांच सूक्ष्म महाभूत अहंकार से उत्पन्न हुए हैं महाभूता सृष्टिता गुणा निर्मे पुनः भूतेभ्य निष्पन्द मूर्तिम्त शुणु अहंकार स्वरूप ब्रह्मा ने पंच महाभूतों की सृष्टि करके फिर उनके शब्द स्पर्श आदि गुणों का निर्माण किया उन भूतों से जो मूर्तमान प्राणी उत्पन्न हुए उनके नाम सुनो मरीचिरंगिराश्चात्रि पुलस्त पुल क्रतु वशिष्ठस्मा वही मनु स्वयंभुअस्तथा मरीचि अंगिरा अत्रि पुलस्त पुल क्रतु महात्मा वशिष्ठ और स्वयंभु मनु ये प्रतिष्ठितांग संयुक्ता ब्रह्म लोक, लोक पिताम अष्टाभ्य प्रकृतिभ्य जातम विश्वमिद जगत इन आठों को प्रकृति जानना चाहिए जिनमें संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है लोकपितामह ब्रह्मा ने संपूर्ण लोकों के जीवन निर्वाह के लिए वेद वेदांग और यज्ञांगों से युक्त यज्ञों की सृष्टि की है पूर्वोक्त आठ प्रकृतियों से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है रुद्रो रोषात्म को जाय एक रुद्रास्तुविकार पुरुषास्मृतः ब्रह्मा जी के रोष से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है उन रुद्र ने स्वयं ही दस अन्य रुद्रों की भी सृष्टि कर ली है इस प्रकार ये ग्यारह रुद्र हैं जो विकार पुरुष माने गए हैं रुद्रा सर्वे उत्पन्नालोक सिद्धम ब्रह्मांडम समुपस्थिता वे ग्यारह रुद्र आठ प्रकृति और समस्त देवर्षिगण जो लोक रक्षा के लिए उत्पन्न हुए थे ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए वयम श्रेष्ठा ही भगवं तया च प्रभु विष्णुना ये यस्न्धिके वर्तितव्य पितामह योस्वयादिष्टो यदिचित पिपाल कथम तेना कर्तृण और इस प्रकार बोले भगवन् पितामह आप महान प्रभावशाली हैं आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है हम में से जिसको जिस अधिकार या कार्य में प्रवृत्त होना है तथा आपके द्वारा जिस अर्थसाधक अधिकार का निर्देश किया गया है उसका पालन अहंकार युक्त कर्ता के द्वारा कैसे हो सकता है प्रतिशत बलम तस् योधिकार्थ चिंतक एवं उक्तों महादेव देवान्तानेवी उस अधिकार और प्रयोजन का चिंतन करने वाला जो पुरुष है उसे आप कर्तव्य पालन की शक्ति प्रदान कीजिए उनके ऐसा कहने पर देव ब्रह्मा जी ने उन देवताओं से इस प्रकार कहा, देवा उनताओं सेवा युष्मा मापेश समुद्ना ब्रह्मा जी बोले देवताओं तुमने मुझे अच्छी बात सुझाई है तुम्हारा कल्याण हो तुम्हारे हृदय में जो चिंता उत्पन्न हुई है वही मेरे हृदय में भी पैदा हुई है लोकत्र कृष्णस्य, से कार्य परिग्रह कथम बल क्षय न्याुषमाक्यात्मच में किस प्रकार तीनों लोकों के अधिकृत कार्य का संपादन किया जाए तथा किस तरह तुम्हारी और मेरी शक्ति का भी क्षय न हो इत सर्वे गोक साक्षिण महापुरशम हम सब लोग यहां से अव्यक्त लोक महापुरुष नारायण देव की शरण में चले वे हमारे लिए हित की बात बताएंगे ततस्ते ब्रह्मण साधम ऋषियोधा क्षीरो दस्योतरम लोके जगमुरता तदनंतर वे सब ऋषि और देवता संपूर्ण जगत के हित की भावना लेकर ब्रह्मा जी के साथ सागर के उत्तर तट पर गए थे तपह समुपाते वेद कल्पित महान एव ओ नपरियाण वहाँ ब्रह्मा जी के कथानुसार उन सब ने वेदोक्त रीति से तपस्या आरंभ की उनका वह महान नियम सभी तपस्याओं में कठोर था ऊर्ध्वाम दृष्टि बाहव एक मनोभवत एक पादास्थिता सर्वि का समाता उनके आँखें ऊपर की ओर लगी थी भुजाएं भी ऊपर की ओर ही उठी हुई थी मन एकाग्र था वे सबके सब समाहित चित्त हो एक पैर से खड़े हो काष्ट के समान जान पड़ते थे दिव्यम वर्ष सहस्रम ते तपस्तुदारुणम शुश्रूर्मुराम वाणीम वेद वेदांग भूषिताम एक हजार दिव्य वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या करने के पश्चात उन्हें वेद और वेदांगों से विभूषित मधुरवाणी सुनाई दी श्री भगवानुवाच भो भो स ब्रह्म का देवा ऋष तपोधना स्वागत नार्च वर्वां श्रावे वाक्यम तम श्री भगवान बोले हे तपस्या के धनी ब्रह्म आदिदेवताओं तथा ऋषियों मैं स्वागत के द्वारा तुम सबका सत्कार करके तुम्हें यह उत्तम वचन सुनाता हूँ विज्ञात वो मैया कार्यम तच्चोकहित महत प्रवृत्ति कर्तव्य प्राणोप तुम्हारा प्रयोजन क्या है यह मुझे ज्ञात हो गया है वह संपूर्ण जगत के लिए अत्यंत हितकर है तुम्हें प्रवृति युक्त धर्म का पालन करना चाहिए वह तुम्हारे प्राणों का पोषक तथा शक्ति का संवर्धन करने वाला होगा सुब माधन काम मोक्ष महास तपस फलमुत्तम महान धैर्यशाली देवताओं तुम लोगों ने मेरी आराधना की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की है उस तपस्या के उत्तम फल का तुम अवश्य उपभोग करोगे ऐसा ब्रह्मा लोक गुरु महान लोक पितामह यूज विविध श्रेष्ठ माम जयधम समाता ये संपूर्ण जगत के महान गुरु लोक पितामह ब्रह्मा और तुम सभी श्रेष्ठ देवगण एकाग्र चित्त हो यज्ञों द्वारा मेरा यजन करो कर्गान कल यज्ञ तथा श्रेयो श्रेयोद्याधिकारेराह लोकेश्वरों तुम सब लोग यज्ञों में सदा मेरे लिए भाग समर्पित करते रहो ऐसा होने पर मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार के अनुसार कल्याण मार्ग का उपदेश करता रहूंगा वै सम्पावाच स्देव्यम भ्रष्ट तनुहा ततस्ते बुभुदा चर्ष वेद दृष्टि विदना वैष्णव कृतमा हर तस्त्र स्वयं भागमत वे, वे सम्पा जी कहते हैं जन्मेजय देवासीदेव भगवान नारायण का वचन सुनकर उन सब के रोम हर्ष से खिल उठे तदनंतर उन सब देवताओं महर्षियों और ब्रह्मा जी ने वेदोक्त विधि से वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान किया उस यज्ञ में ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान के लिए भाग निश्चित किया देवा देवर्ष स्वयं भागम अकल्पयुग धर्मा भागा परम सत्ता उसी प्रकार देवताओं और देवर्षियों ने भी अपना अपना भाग भगवान के लिए निश्चित किया के न्याय निश्चित किए हुए हुए उत्तम यज्ञ भाग सबके द्वारा अत्यंत वरदम प्रभु ऋषि कहते हैं कि भगवान नारायण सूर्य के समान तेजस्वी अंतर्यामी, पुरुष अज्ञाधकार से परे सर्व्यापी सर्वगामी ईश्वर वरदाता और सर्व समर्थ है तथ बर मरान स्थितान अशरी दम वाक्य मुखस्थो महेश्वर यज्ञभाग निश्चित हो जाने पर उन वरदायक देवता महेश्वर नारायण देव ने आकाश में बिना शरीर के ही स्थित हो वहां खड़े हुए उन समस्त देवताओं से यह बात कही ये न कल्पित हो भाग स तथा मागत प्रीतों हम प्रति साम्य फलमावृत्ति लक्षण देवताओं जिसने जो भाग हमारे लिए निश्चित किया था वह उसी रूप में मुझे प्राप्त हो गया इससे प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें पुनरावृत्ति रूप फल प्रदान करता एतद् वो लक्षणं मत्प्रसाद समुद्भवं स्वयं जग्ये समाप्त बर दक्षिण युगे युगे भविष्य फल भागि देवताओं मेरी कृपा से तुम्हारा ऐसा ही लक्षण होगा तुम प्रत्येक युग में उत्तम दक्षिणाओं से संयुक्त यज्ञों द्वारा यजन करके प्रवृत्तरूप धर्म फल को भाग के भागी हो गे चा यछते ही सर्वलोकेश कल्पयश्य वो भागा नाभेद कल्पिता देवगण संपूर्ण लोकों में जो मनुष्य यज्ञों द्वारा यजन करेंगे वे तुम्हारे लिए वेद के कथना यज्ञ भाग निश्चित करेंगे यो में यथा कल्पित भागमस्मी महाकृत यज्ञभागारहो वेद सूत्रे मयाकृत इस महान यज्ञ में जिस देवता ने मेरे लिए जैसा भाग निश्चित किया है वह वैदिक सूत्र में मेरे द्वारा वैसे ही यज्ञ भाग का अधिकारी बनाया गया है यूयम लोकान् भाव यधम यज्ञ भाग फलोचिता सर्वाथचितकालों के यथाधिकार निर्मित तुम लोग यज्ञ में भाग लेकर यजमान को इसका फल देने में प्रवृत्त हो जगत में अपने अधिकार के अनुसार सबके सभी मनोरथों का चिंतन करते हुए सब लोगों को उन्नतशील बनाओ याह क्रिया प्रवृत्ति जिन यज्ञ क्रियाओं का जगत में प्रचार होगा उन्ही से तुम्हारे बल की वृद्धि होगी और बलिष्ठ होकर तुम लोग संपूर्ण लोकों का भरण पोषण करोगे भाविता यूयता संपूर्ण ज्ञो में मनुष्य तुम्हारा जजन करके तुम्हें उन्नतिशील बनाएंगे फिर तुम लोग भी मुझे इसी प्रकार परिपुष्ट करोगे यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है इत्य निर्मिता वेदा जगत ये भी सम्यक् प्रयुक्त ही प्रियंत इसी के लिए मैंने वेदों तथा औषधियों अर्थात अन्न फल आदि सहित यज्ञों की सृष्टि की है इनका भली भांति पृथ्वी पर अनुष्ठान होने से संपूर्ण देवता तृप्त होंगे प्रवृत्ति गुण कल्पित मैं थ्र श्रेष्ठ कल्पक्ष चिंत अध्व लोकहित यहा देव श्रेष्ठ गण मैंने प्रवृत्ति प्रधान गुण के सहित तुम लोगों की सृष्टि की है अतः जब तक तक कल्प का अंत न हो जाए तब तक तुम लोग अपने अधिकार के अनुसार लोगों का हित चिंतन करते रहो मरीचिंग पुल वशिष्ठ हिते सप्त मानसा निर्मिता हिते अंगिरा, अत्रि, पुलस्य, क्रतु और वशिष्ट ये सात ऋषि ब्रह्मा जी के द्वारा मन से उत्पन्न किए गए हैं। एते वेद विदो मुख्या वेद आचार्य कल्पिता प्रवृत्ति धर्म च कल्पिताः ये प्रधान वेदवेता वेदता और प्रवृत्ति धर्मा हैं। इन सबको भेदाचार्य माना गया है और प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है अयम सनातन प्रभु यह पुरुषों के लिए मार्ग प्रकट हुआ है इस पद्धति से लोगों के सृष्टि करने वाले प्रभावशाली पुरुष को अनिरुद्ध कहा गया है सना सन सुजात कुमार, कपिल सप्तमस्य, सनातन सप्तते मानस प्रोक्ता ऋषियो ब्रह्मण सुता विज्ञानां विज्ञा निवृत्ति धर्म स्थितिता सन सनत्सुजात सनक सनंदन सनत कुमार कपिल तथा सात्वे सनातन ये सात ऋषि भी ब्रह्मा के पुत्र कहे गए हैं इन्हें स्वयं विज्ञान प्राप्त है और ये निवृत्ति धर्म में स्थित हैं। योग विधो है आचार्य आधारम शास्त्र धर्म प्रवर्तक ये प्रमुख योग वेदता सांख्य ज्ञान विशारद धर्म शास्त्रों के आचार आचार्य तथा मोक्ष धर्म के प्रवर्तक है यम तो अभ्यक्ता त्रिगुणो महान तस्मा परतरो क्षेत्र कल्पिता पूर्व काल में अव्यक्त प्रकृति से जो त्रिगुणात्मक महान अहंकार प्रकट हुआ था उससे अत्यंत परे जिसकी स्थिति है वह समि चेतन क्षेत्र माना गया है सोहम क्रियावताम पंथा पुनरावृत्ति दुर्लभ यो यथा निर्मित जंतु यी प्रवृत्तौ नि वह क्षेत्र मैं हूँ जो कर्म प्राणी मनुष्य है वे पुनरावृत्तिशील है अतः उनके लिए यह निवृत्ति मार्ग दुर्लभ है जिस प्राणी का जिस प्रकार निर्माण हुआ है तथा वह जिस जिस प्रवृत्ति या निवृत्ति कर्म में संलग्न होता है वह उसी के महान फल का भाग्य होता है ऐसो गुरु ब्रह्मा जगदाद प्रभु माता पिता, पिता मया ये लोक गुरु ब्रह्मा जगत के आदि स्रेष्टा और प्रभु हैं ये ही तुम्हारे पिता माता और पितामह हैं मेरी आज्ञा के अनुसार ये संपूर्ण भूतों को वर प्रदान करने वाले होंगे अच्छा विता धर प्रभु इनके ललाट से जो रुद्र उत्पन्न हुए हैं वे भी इन ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से वे संपूर्ण भूतों की रक्षा करने में समर्थ होंगे गृध्व स्वान्न अधिकारा चिंत ध्व यधे प्रवर्तंता क्रिया सर्वा सर्वलोकेश तुम सब लोग जाओ और अपने अपने अधिकारों का विधि पूर्वक पालन करो समस्त लोकों में संपूर्ण वैदिक क्रियाएं अविलंब प्रचलित हो जानी चाहिए। हम हम। गन, तुम लोग प्राणियों को उनके कर्म उन कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली गति तथा तो नियत काल की आयु प्रदान करो अहिंसा श्रेष्ठ समय चल रहा है इस युग में यज्ञ पशुओं की हिंसा नहीं की जाती अहिंसा धर्म के विपरीत यहाँ कुछ भी नहीं होता है सकल चतुष्पाकलो धर्मो यत्र यत्र देवताओं इस सतयुग में चारों चरणों से युक्त संपूर्ण धर्म का पालन होगा युग आएगा जिसमें का प्रचार होगा प्रोक्षिता यशो वधम प्राप्स वही मखे यतु वही धर्म न नवि उस युग में यज्ञ में मंत्रों द्वारा पवित्र किए गए पशुओं का वध किया जाएगा अर्थात पशु क्या अभिप्राय हैतुर्था तथो वही द्वापरम कालो भविष्य दिपादही नव धर्मश्च युग तस्मिन भविष्य उसके बाद द्वापर युग का आगमन होगा में धर्म और अधर्म के सम्मिश्रण से युक्त होगा उस युग में धर्म के दो चरण नष्ट हो जाएंगे संप्राप्त युग पुरस्कृत है एक पाद तो धर्म हो युष नक्षत्र में कलयुग का पदार्पण होगा उस समय यत्र तत्र धर्म का एक चरण ही शेष रह जाएगा देवादे वर्षेस्ोचू तमेव वादि गुरु एकदस्थिति धर्मे यहाँ कर्तब्जम अस्म भगवस्तस्व न तब देवताओं और देवर्षियों ने उपरयुक्त बात कहने वाले गुरुस्वरूप भगवान से कहा भगवान जब कलयुग में जहां कहीं भी धर्म का एक ही चरण और शिष्ट रहेगा तब हमें क्या करना होगा यह बताइए श्री यत्र वेदाश्च भगवाच येदाश यमस्था अंसा सायुक्ता प्रचलेजुश शुरुत्तमादे सीत इस स्पृशेत श्री भगवान बोले भगवान्बोलेश्व्रेष्ठ जहा वेद यज्ञ तप सत्य इंद्रिय संयम और अहिंसा धर्म प्रचलित हो उसी देश का तुम्हें सेवन करना चाहिए ऐसा करने से तुम्हें अधर्म अपने एक श्रेष्ठा भगवता देवा सर शिगणा तथा नमस्कृत भगवते जगह व्यास जी कहते हैं शिष्यों भगवान का यह उपदेश पाकर ऋषियों सहित देवता उन्हें नमस्कार करके अपने अभिष्ट देशों को चले गए। अनु स्वर्गवासी देवताओं के चले जाने पर अकेले ब्रह्मा जी ही वहां खड़े रहे वे अनिरुद्ध विग्रह में स्थित भगवान श्रीहरी का दर्शन करना चाहते थे तम देो दर्शया तब भगवान ने महान रूप धारण करके ब्रह्मा जी को दर्शन दिया वे कमंडलों और त्रिदंड धारण करके छह अंगों सहित वेदों की आवृत्ति कर रहे थे ततो स्वशम दृष्ट तम देव अमित लोककर्ता प्रभुर्ब्रह लोकानाम्य मृन्ना प्रणम व्यवहदम तस्थ पराजलिव्रत सरस्व दचन स्रांत उस समय अमित पराक्रमी भगवान है ग्रीव का दर्शन करके संपूर्ण जगत के हित की कामना से लोक करता भगवान ब्रह्मा ने उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उन वरदायक देवता के सम्मुख वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए तब भगवान ने उनको हृदय से लगाकर यह बात सुनाई श्री भगवान वाच लोक कार्य गति सर्वा चिंत धाता तुम सर्वभूता नाम तुम प्रभुर जगतो गुरु हो श्री भगवान बोले ब्रह्मण तुम संपूर्ण लोकों के समस्त कर्मों और उनसे मिलने वाली गतियों का विधि पूर्वक चिंतन करो क्योंकि तुम ही संपूर्ण प्राणियों के धाता हो तुम ही सबके प्रभु हो और तुम ही इस जगत के गुरु हो भारोहम हम प्राप मिथाम मिथांजसां यदा च भविष्यति चुकार्यम तेस्यम भविष्य प्रदुर्भाव गमी सभी तदात्मजुक मुक्तराह तिवतर तुम पर यह भार रखकर मैं अनायासी धैर्य धारण करूंगा जब कभी तुम्हारे लिए देवताओं का कार्य असह्य हो जाएगा तब मैं आत्मज्ञान का उपदेश देने के लिए तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान है गृव, वही अंतर हो गए तेनाशिष्टो ब्रह्मकम अचिराद एवे स महाभाग पद्मनाभ सनातन यज्ञ स्वग्रह प्रोक्त यज्ञारे च निष्यता निवृत्ति चाषित धर्म गतिम कक्षय धर्म प्रवृत्ते धर्मांत कृत् चित्रता भगवान का यह उपदेश पाकर ब्रह्मा भी शीघ्र ही अपने लोक को चले गए इस प्रकार वे महाभाग सनातन पुरुष भगवान पद्मनाभ यज्ञों में अग्रभोक्ता और सदा ही यज्ञ के पोषक एवं प्रवर्तक बताए गए हैं वे कभी अक्षय धर्मी महात्माओं के निवृत्त धर्म का आश्रय लेते हैं और कभी लोक की विचित्र चित्तवृत्ति करके प्रवृत्ति धर्म का विधान करते हैं स आदि सचांत प्रजान स धाता स ध्येय सकर्ता स कार्यम युगा प्रसुप्त सुसंक्षिप्य लोकान् युगा दो प्रवृद्धो जगदू वे ही भगवान नारायण प्रजा के आदि मध्य और अंत हैं वे ही धाता ध्येय कर्ता और कार्य हैं वे ही युगांत के समय संपूर्ण लोकों का संहार करके सो जाते हैं और वे ही कल्प के आदि में जागृत हो संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तस्म ही नामध्व देवाय निर्गुणा ज महात्म ने अजाज विस्वरूपा धाम ने शिष्यों तुम उन्हें अजन्मा सम्पूर्ण देवताओं के आश्रय निर्गुण परमात्मा नारायण देव को नमस्कार करो महाभूता रुद्राणाम पति तथा आदित्य पति चै वसुनाम पतिह तथा वे ही महाभूतों के अधिपति तथा रुद्रों आदित्यों और वसुओं के स्वामी हैं उन्हें नमस्कार करो अश्विभ्या पति चरतापत पति वे अश्विनी कुमारों के पति मृदगणों के पालक वेद और यज्ञों के अधिपति तथा वेदांगों के भी स्वामी हैं उन्हें प्रणाम करो समुद्रवासिनेरिये मुंज के शांताय सर्वभूता मोक्ष धन महन जो सदा समुद्र में निवास करते हैं जिनका केस मुंज के समान है तथा जो समस्त प्राणियों को मोक्ष धर्म का उपदेश देते हैं उन शांत स्वरूप हरि को नमस्कार करो तपसाम तेजसा पति पे वचसा पति नित्यम सरिताम पति तथा जो तप तेज यश वाणी तथा सरिताओं के स्वामी एवं नित्य संरक्षक है उन श्री हरि को नमस्कार करो कपह दिने वराज एक मिस्पते स्वशिसे चतर्मूर्ति धृति सदा जो जटा जूटधारी एक वाले वराह बुद्धिमान विवस्वान है तथा चतुर्मूर्तिधारी हैं उन श्री नारायण देव को सदा नमस्कार करो चर। देव सर्वत्र चरती गतिर जिनका स्वरूप गुज्य है जो ज्ञान रूपी नेत्र से ही देखे जाते हैं तथा अक्षर और छर रूप हैं उन श्रीहरि को प्रणाम करो ये अविनाशी नारायण देव सर्वत्र संचरण करते हैं इनकी सर्वत्र गति है परम ब्रह्मा ज्ञेो विज्ञान चक्षुसाम एवं ए तत्पुरा दृष्टम मया वही ज्ञान चक्षुषाम ये ही ब्रह्म है विज्ञान में नेत्र से ही इनका दर्शन एवं ज्ञान हो सकता है पूर्व काल में मैंने ज्ञान दृष्टि से ही इनका इस प्रकार साक्षात्कार किया था ष्यों तुम लोगों के पूछने पर मैंने सारी बातें यथार्थ रूप से कही है तुम मेरी बात मानो और सर्वेश्वर श्रीहरि का सेवन करो वेद मंत्रों द्वारा उन्हीं की महिमा का गान और उन्हीं का विधि पूर्वक पूजन करो वे परम समाचता वै सम्पा जी कहते हैं जन्मे जय परम बुद्धिमान वेद ने हम सब शिष्यों को तथा अपने परम धर्मज्ञ पुत्र सुखदेव को ऐसा ही उपदेश दिया सचास्माक उपाध्याय हम सहाम पते चतुर्वेदिमृग प्रजानाद फिर हमारे उपाध्याय व्यास ने हमारे साथ चारों वेदों की रिचाओं द्वारा उन नारायण देव का स्तमन किया ए तत्व जन्म तम पर एवं कथियनो गुरु राजन तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया पुरोकाल में मेरे गुरु व्यास जी ने मुझे ऐसा ही उपदेश दिया था येदृणिया परीर्त नमो भगवते भगवती कृत् सति भगवत रोगो मतिमान बलरूपन्वत आतुरो तय रोगात मुच्छेत बंधन जो प्रतिदिन इसे सुनता है और जो भगवान को नमस्कार करके एकाग्र चित्त हो सदा इसका पाठ करता है वह बुद्धिमान बलवान रूपवान तथा रोग रहित होता है रोगी रोग से और बधा हुआ पुरुष बंधन से मुक्त हो जाता है कामान काम काम दीर्घम को पाता है तथा बड़े भारी आयु प्राप्त कर लेता है ब्राह्मण संपूर्ण वेदों का ज्ञाता और क्षत्रिय विजयी होता है वैश्यो विपुल लाभ सुदृह सुखम वाप नया पुत्रो लुत्रहान लाभ का भागी होता है शुद्र सुख पाता है, पुत्र हीन को पुत्र और को और कन्या मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है लग्न गर्भात वंध्या प्रसोम आपनोति पुत्र पौत्र समृद्धिमत जिसका गर्भ अटक गया हो वह इसको सुनने से उस संकट से छूट जाती है गर्भवती स्त्री समय पुत्र पैदा करती है वंध्या भी प्रसव को प्राप्त होती है तथा उसका वह प्रसव पुत्र पौत्र एवं समृद्धि से संपन्न होता है छे मेड़ गध्वान इदम ज पटते पथि योज काम काम ये सतमाती च ध्रुव जो मार्ग में इसका पाठ करता है वह कुशलता पूर्वक अपनी यात्रा पूरी करता है इसे पढ़ने और सुनने वाला पुरुष जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है इदम महर्षिवचनम विनिश्चित महात्मन पुरुष वरश्चित समागमम चरसी बहुत सामसम्य भक्ता शुष्क लभंते पुरुष प्रबल महात्मा महर्षि व्यास के कहे हुए इस सिद्धांतभूत वचन को तथा ऋषियों और देवताओं के समागम संबंधी वृत्तांत को श्रवण करके भक्तजन उत्तम सुख पाते हैं इसे श्री महाभारती शांति पर्वड़ी मोक्ष धर्म परवड़ी नारायणी ए चारिंशद अधिक त्रिशतम इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण की महिमा विषय तीन सौ चालीसवाँ अध्याय पूरा हुआ